कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर 17 भाग 2 निर्विकार को ब्रह्म प्राप्ति काम केंद्र पर दो तरह की चोट पड़ सकती है एक तो जब आप विपरीत लिंगी व्यक्ति से आकर्षित होते हैं तो एक चोट पड़ती है एक सुंदर स्त्री को देखकर आपके काम केंद्र पर हल्का सा शौक एक झटका लगता है इसलिए आदमी ने वस्त्र पहनने पर इतना आग्रह दे रखा है क्योंकि वस्त्रों के बिना आपकी वासना एकदम प्रकट हो जाएगी जगह जगह प्रकट हो जाएगी ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पश्चिम के विशेषकर अमरीका के न्यूडिस्ट क्लबों में जहां लोग नग्न स्त्री और पुरुष खेलते हैं कूदते हैं बैठते हैं मिलते जुलते हैं। एक बड़ा अजीब अनुभव हुआ जिसका की ख्याल नहीं था आमतौर से हमारी धारणा है कि स्त्री नग्न होने में ज्यादा अड़चन अनुभव करेगी शरमाएगी बाकी यह अनुभव हुआ नहीं जितने न्यूडिस क्लब हैं दुनिया में उन सब का नतीजा यह है कि स्त्रियां बड़े जल्दी नग्न होने को तैयार होती है पुरुष अड़चन डालता है मगर यह बात योग से तालमेल खाती पुरुष ही अड़चन डालेगा क्योंकि स्त्री की वासना शरीर से प्रकट नहीं हो पाती पुरुष की वासना तत्ण प्रकट होती है इसलिए पुरुष ज्यादा डरता है नग्न होने में कपड़ों में वो ढका हुआ अपनी सज्जनता को संभाले हुए शिष्टता को साधुता को संभाले हुए चलता है नहीं तो हर सुंदर स्त्री उसे प्रभावित करती है और वो प्रभाव सिर्फ मन पर ही नहीं होता तत्क्षण क्योंकि काम केंद्र मन में जरा सा कंपन हुआ कि तत्काल प्रभावित हो जाता पुरुष की जन्द्री तत्काल खबर दे देगी कि वो काम कामातुर वो आंखें बचाए सब करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्या आप शरीर में सब अंगों को धोखा दे सकते हैं जनइंद्री को आप धोखा नहीं दे सकते वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्रमाणिक इंद्रिय है आपको आंख खोलना हो आप बंद कर सकते बंद करना हो आप खोल सकते आप आंख से विपरीत काम ले सकते लेकिन जनइंद्री से नहीं अगर जनइंद्री काम वासना से भर गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और अगर न भरे तो आप भरने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते जनेंद्री स्वचालित है उसमें इतनी ऊर्जा है कि वो अपनी गति खुद ही करती है। सारे नग्न कल्बों में यह अनुभव हुआ कि पुरुष डरता है नग्न होने से संकोच करता है भयभीत होता है स्त्रियां जरा भी भयभीत नहीं होती क्योंकि स्त्री का शरीर निगेटिव है पैसिव है नकारात्मक है उसकी जनेन्द्री छिपी हुई है उसे छिपाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है उससे कुछ जाहिर नहीं होता कि उसके भीतर क्या घट रहा है फिर चूंकि स्त्री का पूरा काम निष्क्रिय है इसलिए जब तक उसे जगाया ना जाए वो जागा हुआ नहीं होता पुरुष का काम आक्रमक है वो जगा ही हुआ है जरा सी चिंगारी की जरूरत है कि वो जाग जाए कपड़े आदमी ने खोजे हैं काम वासना को छिपाने के लिए ढांकने के लिए जब भी आपको जरा सा भी ख्याल हो कि काम इंद्री सक्रिय हुई और वासना भर गई है आप तत्ण आंख बंद कर लें, सारे यंत्र को सिकोड़ लें ऊपर की तरफ और एक ही धारणा से भर जाएं कि ऊर्जा ऊपर की तरफ बह रही है या हु की चोट करे एक चोट पड़ती है बाहर विपरीत लिंगी व्यक्ति के द्वारा वो बाहर की चोट है उस चोट से ऊर्जा बाहर बहेगी एक चोट ध्वनि के द्वारा भीतर पड़ती है जिससे ऊर्जा भीतर टूटेगी और ऊपर की तरफ बहेगी हु की चोट ठीक कामिंद्री पर जाके पड़ती है आप चोट करके देखेंगे तो आपको तत्न लगेगा बहुत मित्र मुझे आके कहते कि जब हम ये का प्रयोग करते हैं तो बहुत बार काम वासना जग जाती स्वाभाविक है क्योंकि चोट पड़ रही है लेकिन आप काम वासना का फिक्र ही ना करें और विचार भी ना करें जगती भी हो तो भी चिंता ना करें आप चोट करते चले जाएं थोड़ी देर में आप पाएंगे कि काम यंत्र शिथिल हो गया और ऊर्जा ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो गई इसलिए तीसरे चरण में मैं हु के महामंत्र के उपयोग के लिए कहता हूं क्योंकि पहले चरण में श्वास की इतनी चोट कि पूरी ऊर्जा उत्तप्त हो जाए जल उठे गर्म हो जाए पिघल जाए जमीना रहे और दूसरे में सारी विक्षिप्तता बाहर फेंक देनी उस विक्षिता में काम वासना भी फिक जाती है आपको ख्याल में नहीं होगा कि जब आप दूसरे चरण में गति करना शुरू करते हैं तो आपकी गति के अधिक हिस्से कामवासना के होते हैं या जैसे आप संभोग कर रहे हो आपका शरीर ऐसे दौलने लगता है कपने लगता है आपकी मुद्राएं कामवासना की होती हैं दूसरे चरण में पर उचित है कि हूं ताकि कामवासना मन से फिक जाए तो फिर तीसरे चरण में हु की चोट करनी है जब काम वासना फिंग गई और तरल हो गई अग्नि भीतर की तो हु की चोट फौरन उसे ऊपर उठाना शुरू कर देगी कुछ मित्रों को निरंतर ऐसा ध्यान में अनुभव होता है यहां भी दो तीन मित्र एकदम शीर्षासन लगा के खड़े हो जाते हैं बिना उनकी समझ के कि क्या हो रहा है हो यही रहा है कि जब काम वासना की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है शरीर तो के लिए शीर्षासन बिल्कुल सहज अवस्था है उस क्षण में उससे बेहतर कोई मुद्रा नहीं है उस क्षण में अगर आप शीर्षासन करना जानते हैं तो शीर्षासन बड़ा उपयोगी हो सकता है और अगर चौथा चरण आप शीर्षासन में ही कर सके तो परिणाम बड़े गहन बड़े मूल्यवान और बड़े शीघ्रगामी हो जाएंगे तीन चरण खड़े होके करें और तीसरे चरण के बाद शीर्षासन में खड़े हो जाएं और चौथा चरण शीर्षासन में पूरा कर रहे शांत होने, होने का जड़ होने का शक्ति तो अभी भी जाती है मस्तिष्क की तरफ लेकिन तब और तीव्रता से जा सकेगी हृदय की कुल मिलाकर 101 नाडियां हैं उनमें से एक नाड़ी कपाल की ओर निकली हुई है इसे ही सुसुमना कहते हैं उसके द्वारा ऊपर के लोगों में जाकर मनुष्य अमृत्व को प्राप्त हो जाता है दूसरी 100 सौ मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने की हेतु होती है सबका अंतर्यामी अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है साधक उसको मूंज से सींक की भांति अपने से और शरीर से धीरता पूर्वक पृथक करके देखे उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे और उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे सूत्र कह रहा है कि सभी के भीतर वो परमात्मा प्रविष्ट है वो मौजूद है उसका एक हाथ आपके भीतर पहुंचा हुआ है हमें कुआं खोदते हैं कुएं में पानी आ जाता है पानी का मतलब है सागर कुएं तक पहुंचा हुआ है पानी का मतलब है कि यह कुआं दूर सागर से जुड़ा हुआ है और पानी आप उलिजते चले जाते हैं और ताजा पानी आता चला जाता है हर आदमी एक कुएं की भांति है हर आदमी परम चेतना से जुड़ा हुआ है लेकिन हम उस कुएं की भांति हैं जिसकी मिट्टी अभी निकाली नहीं गई बंद पड़े जल स्रोत हमारे भीतर है लेकिन बीच में मिट्टी की एक बड़ी पर्त है उस पर्थ को तोड़कर उघाड़ कर जो व्यक्ति भी, भी भीतर झांक लेता है वो जल स्रोत को उपलब्ध हो जाता है वो जल स्रोत सागर से जुड़ा है वो अनंत से जुड़ा है इसलिए आपको निरंतर ध्यान के बाद कहता हूं कि वो जो आनंद अनुभव हो रहा है उसे उलीचे उसे अभिव्यक्त करें उसे फेंकें क्योंकि जितना ही आप फेंकेंगे भीतर वो उतना ही बढ़ता जाएगा वो सागर से जुड़ा है उसका कोई अंत नहीं एक बहुत बहुमूल्य सूत्र ध्यान में रख ले दुख अगर भीतर रोकें तो बढ़ता है दुख अगर भीतर रोकें तो बढ़ता है क्योंकि सड़ता है और भी ज्यादा विषाक्त होता चला जाता है दुख को बाहर निकालने तो घटता है अगर पूरा निकालने तो समाप्त हो जाता है आनंद दुख से बिल्कुल विपरीत है बाहर निकाले तो बढ़ता है भीतर दबाएं तो घटता है जैसे कोई कुआ कंजूसी कर ले और पानी को बाहर न जाने दे तो सड़ेगा गंदा होगा उसकी स्वच्छता खो जाएगी उसकी जो झिरे हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी उनकी कोई जरूरत ही नहीं है वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी उन पर पत्थर और मिट्टी जम जाएगी अगर कुएं से कभी पानी ना निकाला जाए तो धीरे धीरे कुआ खत्म ही हो जाएगा उसका संबंध सागर से टूट जाएगा कुएं से तो जितना पानी निकाले झिररे उतनी ही तेजी से पानी दौड़ाती पानी दौड़ने की वजह से झिररे बड़ी होती जाती झरने प्रकट होते चले जाते आनंद अगर भीतर दबाएं तो नष्ट होता है दुख भीतर दबाएं तो बढ़ता है दुख बाहर फेंकें तो घटता है आनंद बाहर फेंकें तो बढ़ता है उनका स्वभाव विपरीत है इसलिए दुख को कभी भीतर मत छुपाएं, दूसरे चरण में हम दुख को बाहर फेंक रहे हैं और आनंद को भी कभी भीतर मत दबाए पांचवें चरण में हम आनंद को उलीछ रहे हैं और जितने जोर से आप उलीचेंगे पाएंगे उतना ही नया आनंद भीतर भर है कबीर ने कहा है दोनों हाथ उलीछिए और उलीचना उसी तरह है जैसे कि किसी नाव में पानी भरने लगे तो नाविक दोनों हाथ से उलीचने लग जाता है ऐसे ही भीतर जब आनंद भरने लगे उसे दोनों हाथ उलीछिए और जितना उलीचेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा हम भूल ही गए हैं आनंद को प्रकट करना हंसते हैं तो रोए रोए नाचना असंभव है नाचने को कहता भी हूं तो आप ऐसा थोड़ा हिलते डुलते बड़ी दीनता है प्रकट करने की कला ही जैसे खो गई है आप सब तरफ से जैसे बंद कर दिए गए ना आपको किसी ने हंसने दिया है ना रोने दिया है ना नाचने दिया है ना गाने दिया है आपके जीवन में उत्सव नष्ट कर दिया गया है बचपन से ही हम बच्चों के पीछे पड़े उनका उत्सव कट जाए नष्ट हो जाए हर बूढ़े की कोशिश यह कि बच्चा पैदा होती है बूढ़ा हो जाए इसलिए आनंद के सब स्रोत टूट गए या कुंद हो गए तो जब आप करते भी हैं कोशिश तो थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर ऊपर मालूम पड़ता है लेकिन आप ऐसे नहीं नाच पाते मोर नाचता है आप इस तरह आंदोलित नहीं हो पाते जैसे आंधी में कोई वृक्ष कपता है आपकी ऊर्जा पूरी तरह आपको कंपित नहीं कर पाती और जब तक यह नहीं होगा तब तक आपके जीवन में वो जो छिपा है भीतर उसका अनुभव नहीं होगा उसे बाहर लाना होगा उसे खींच के प्रकट करना होगा उसे रो रोणे से झलकाना होगा उसे सब तरफ से वो बहने लगे ओवर हो जाए उसका ये फिक्र करनी होगी ध्यानी के लिए नृत्य बड़ा कीमती है और अगर ध्यानी ना नाच सके तो फिर कौन नाचेगा उसमें कृपण का मत करें ताकि भीतर जो छिपा है वो छिपा ही न रह जाए वो परमात्मा सबके भीतर छिपा है लेकिन शरीर को और उसे अलग करके हमें पहचानना होगा वो जुड़े एकदम पास पास खड़ा है और इतने पास खड़े हैं कि हम भूल ही गए हैं कि वो हमारे शरीर से अलग है शरीर ही हो गया है निकटता समीपता शरीर के रंग से हमको भर दी आइडेंटिफिकेशन हो गया गुरुजी एफ कहता था सिर्फ एक ही काम करने जैसा है वो है आइडेंटिफिकेशन को तोड़ना तादात्म को तोड़ना शरीर से हम पृथक हैं ऐसी प्रतीति हो जाए शरीर के साथ हम एक हैं बस यही हमारी सारी परेशानी सारी उपद्रव की जड़ है शेख फरीद के पास कोई गया और उसने पूछा कि फरीद सुना है हमने कि मंसूर के जब हाथ पैर काटे गए तब भी वो हंस रहा था इस पे हमें भरोसा नहीं आता किसी के हाथ पैर कटेंगे तो कोई कैसे हंसेगा और सुना है हमने कि जब वो मर रहा था तब भी वो प्रसन्न था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी मर जाने के बाद भी उसकी लाश उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ मालूम पड़ता था यह हम भरोसा नहीं कर सकते तो कहानी कपूर कल्पित शेख फरीद ने उसके पास नारियल पड़े थे एक नारियल उठा के उस आदमी को दिया और कहा ऐसे तुम तोड़ के ले आओ और इसकी गिरी को साबित बचा लाना उस आदमी ने नारियल हिलाकर देखा वो कच्चा था उसमें पानी भरा था उसने कहा क्षमा करो इसकी गिरी को पूरा साबित बचाना मुश्किल क्योंकि गिरी अभी खोल से जुड़ी है फरीद ने उसे दूसरा नारियल उठाकर दिया और कहा कि इसकी गिरी बचा के ले आना उसने हिलाया गिरी अलग बचती थी अंदर उसने कहा यह हो सकता है क्योंकि गिरी ने खोल छोड़ दी फरीद ने कहा कहीं मत जा दोनों नारियल वापिस रख दो तो। मंसूर सूखे नारियल की तरह था उसकी गिरी और खोल अलग हो गए थे तुम कच्चे नारियल की तरह तुम्हारी गिरी और खोल इकट्ठे इसलिए तुम्हारी खोल को कोई चोट पहुंचाए तो गिरी को चोट पहुंचती मंसूर की खोल काट दी गई तो भी गिरी को कोई चोट नहीं पहुंची इसलिए वो हंस रहा था इसलिए वो मुस्कुरा रहा था वो असल में ये कह रहा था कि ना समझो तुम जिसे काट रहे हो वो मैं नहीं हूं तुम जिसे मार रहे हो वो मैं नहीं तुम मुझे मार ही नहीं सकते तुम बड़े ना तुम सिर्फ मेरे घर को गिरा रहे हो तुम मुझे नहीं गिरा सकते हो मंसूर से भी किसी ने पूछा जब वो मुस्कुरा रहा है और जब उसके पैर काट दिए गए तो उसने दोनों हाथों से खून लेके अपने हाथ पर लगाया जैसे कि मुसलमान नमाज करने के पहले वजू करते तो किसी ने पूछा कि मंसूर ये तुम क्या कर रहे हो उसने कहा मैं वजू कर रहा हूं और उन्होंने कहा हमने कभी सुना नहीं कि खून से वजू की जाती तो उसने कहा पानी से वो वजू करते हैं जो खून से कर नहीं सकते और वो हंस रहा है और वो प्रसन्न है वो खेल समझ रहा है और कोई उससे पूछता है कि तुम हंस रहे हो क्या तुम इसे खेल समझ रहे हो तुम्हारे पैर काट डाले गए और जल्दी ही तुम्हारे हाथ कटेंगे और जल्दी तुम्हारी आंखें मंसूर को एक एक टुकड़ा काटके मारा गया जीसस की मौत आसान थी सीधी सूली पलटका दिया था लेकिन मंसूर के एक एक टुकड़े किए गए और मंसूर जिंदा था और एक एक टुकड़े तोड़े जा रहे थे तो मंसूर ने कहा कि तुम जिसे काट रहे हो उसे मैं पहले ही छोड़ चुका हूं इसलिए अब कोई पीड़ा का कारण नहीं थोड़े दिन पहले अगर तुमने मुझे काटा होता तो मैं भी पीड़ित होता क्योंकि तब मैं जुड़ा था ये सूत्र कह रहा है साधक उसको मूंज से सीख की भांति अपने से और शरीर से धीरता पूर्वक पृथक करके देखे उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे जो शरीर से भिन्न भीतर छिपा है वही विशुद्ध अमृत स्वरूप है इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर नचिकेता यमराज द्वारा बतलाई हुई इस विद्या को संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके मृत्यु से रहित और सब प्रकारों के विकार से शून्य विशुद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया दूसरा भी जो कोई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 लेकिन आपको कुछ करना पड़े मात्र सुनकर नहीं जो सुना है उसे जीकर जो सुना है उस दिशा में थोड़े प्रयास थोड़े प्रत्न थोड़े कदम उठाकर हो सकता है निश्चित आश्वासन पक्का है जिसने भी कदम उठाए वो कभी चूका नहीं पहुंचने से जिसने कभी कदम नहीं उठाए वो कभी पहुंचा नहीं यात्रा सोचने से नहीं होती चलने से होती और इसकी चिंता मत लेना कि पैर कमजोर है इसकी भी चिंता मत लेना कि एक एक कदम उठा के इतना लंबा पथ है ये ब्रह्म तक पहुंचने का ये कैसे पूरा होगा लाउस ने कहा है एक एक कदम से दस हजार मील की यात्रा पूरी हो जाती है एक एक कदम से और दो कदम दुनिया में कोई भी आदमी एक साथ उठा नहीं सकता इसलिए कदम उठाने के मामले में सब समान है कोई असमानता नहीं एक ही कदम एक बार उठता है चीनी एक छोटी सी कथा है कि एक आदमी बहुत दिन से सोचता था पारसी एक पर्वत था बड़ा प्रसिद्ध उसके सौंदर्य की बड़ी महिमा थी और लोग कहते थे जो उसे देख लेता है वो धन्यभागी, भागी वो पांच ही रहता था दस ही मील का फासला था लेकिन वो सोचता था जाऊंगा कभी जाऊंगा कभी फिर उसे लगा कि ऐसे तो जिंदगी बीत जाएगी तो एक रात उसने तय ही किया लालटिन जलाई अंधेरी रात थी और कोई तीन बजे रात चल पड़ा ताकि सुबह सूरज के उगते समय पहुंच जाऊं लेकिन गांव के बाहर गया कि बड़े विचार ने उसे पकड़ लिया गांव के बाहर जाते ही विचार पकड़ता है वो लालटे रख के वहीं बैठ गया वो सोचने लगा वो सोचने लगा कि लालटेन का प्रकाश मुश्किल से चार छह कदम तक पड़ता है अब दस मील अंधेरा है तो इतने छोटे प्रकाश से इतने बड़े अंधेरे को कैसे पार करेंगे ये भटकना निश्चित है तभी कोई फकीर उसके पास से गुजरता था उसने पूछा कि तुम बड़े उदास बैठे हो बात क्या है उसने कहा उदास वर्षों से सोचता हूं इस पहाड़ का दर्शन करने जाऊं और आज निकल भी पड़ा घर से लेकिन लालटेन छोटी है प्रकाश कम उस फकीर ने कहा तू मेरे साथ तू उठ क्योंकि जब तू चार कदम चल लेगा तो प्रकाश चार कदम आगे बढ़ने लगेगा बैठ के गणित मत लगा चला के देख चरा चल के देख दस मील बहुत कम है दस हजार मील भी इस लालटेन से पार हो सकते हैं क्योंकि कोई दस हजार मील पूरे के पूरे प्रकाशित होने चाहिए तब तू चलेगा चार कदम प्रकाश काफी है जितनी क्षमता आपकी है उतना दिया काफी बस बैठ ना जाए सोचने न लगे जितना हम सोचने में समय हैं उतना प्रयास करने में लगा दे उतना ध्यान बन जाए तो मंजिल दूर नहीं है और आश्वासन दिया जा सकता है क्योंकि जिसे पाना है वो भीतर छिपा है प्रत्येक व्यक्ति अमृत की तरह पैदा होता है और मरण धर्मा की तरह मान के अपने को जीता है ये भ्रांति एक क्षण में भी टूट सकती है और अनंत जन्मों में भी न टूटे ये आप पर निर्भर है अगर आप तीव्रता से प्रगाढ़ता से दृढ़ता से खोजना ही चाहे तो कोई भी बाधा नहीं है सिर्फ एक ही बाधा एक ही कि जितनी आप प्रगाढ़ता और तीव्रता से खोजेंगे उतना ही पाएंगे आप खोते जा रहे हैं उस खोने से भयभीत मत होना क्योंकि जिसने अपने को खोया नहीं उसने अपने को पाया नहीं जो खोता है वो पाने का हकदार हो जाता है मरने की हिम्मत के बिना अमृत को पाने की कोई पात्रता किसी में कभी पैदा नहीं होती स्वयं को देकर ही चुकाना पड़ता है मूल्य परमात्मा को तो बहुत लोग पाना चाहते हैं लेकिन देने को जरा भी तैयार नहीं कुछ भी देने को तैयार नहीं मुफ्त पाना चाहते हैं इसलिए बात चलती रहती है जीवन चुकता जाता है दिवस आते हैं जाते हैं। रात्रियां आती हैं व्यतीत होती है, और आदमी मरता रहता है अपने को दांव पर लगाना होगा उससे कम में काम होने वाला नहीं है नचिकेता है यम की बतलाई हुई इस विद्या को और संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके मृत्यु से रहित और सब प्रकार के विकारों से शून्य होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया आप भी हो सकते हैं। नचिकेता की तरह पूछते हुए आप यहां आए नचिकेता की तरह भरे हुए आप यहां से लौट भी सकते हैं। नचिकेता जैसी सरलता नचिकेता जैसी निर्दोष श्रद्धा नचिकेता जैसी अडिग अकंप खोज की आकांक्षा अभीपसा क्षुद्र प्रलोभन से ना डमाडोल हो जाना सारा संसार भी मिलता हो तो भी दांव पे लगा देने की क्षमता धैर्य अगर ये सब आपके जीवन में थोड़े से भी उतर आए तो जो नची के हुआ है वही आपको भी हो सकता है आखिरी ध्यान होगा ये हमारे शिविर का पूरी शक्ति लगाने हैं बैठें दो मिनट दिस विल बी द लास्ट सेशन ऑफ मेडिटेशन ऑफ दिस कैम्प ब्रिंग योर टोटल एनर्जी द ओनली प्रॉब्लम इज दू आर ऑलवेज डिवाइडेड ए पार्ट ऑफ यूर मेडिटेट द रिमेनिंग रिमेन्स स्टैंडिंग the remaining becomes the barriers the part cannot meditate unless the whole comes in the part is important only the whole is potent unless your totality is challenged unless you take a jump as a total being nothing remaining behind no withholding unless this alls comes into the meditation your energy will be wasted your time will be wasted nothing will happen out of it one woman seeker comes every day to me and she says one day has passed and the explosion has not happened yet this morning she came again she is very innocent child like her eyes were filled with tears and she said the last day has come up, and the explosion has not happened yet the explosion is not something outer that happens to you the explosion is something inner it is not something which is going to happen to you rather you are going to happen to it the explosion is not an outer incident it is inner if it is not happening that means you are not totally in the meditation the moment you are totally in it the explosion is bound to happen there can be no doubt about it But you never bring your totality. You jump, you dance, you scream, you do the mantra, but always with the part, with a fragment of your mind. This will be the last session. Bring your totality. Take a jump, and when you meditate this. evening don't allow any fragment of your being standing behind become one become one unit and i promise the explosion is bound to happen create the cause and the effect will follow don't create the cause and the effect cannot follow you can go on expecting expectations won't do if it is not happening it means you are not totally in it you are just superficially i say you do but just superficially only the surface is touched the center remains untouched And don't get worried that that which has not happened in the whole camp, how it is going to happen in the last? It may happen. You may have boiled to ninety-nine degrees; only one degree more, and the explosion. But hundred-degree effort is needed.